no show talk Vedant Upanishad number 6 Dairyam kantha udasin kau <laughs> pinam vichar dandah ब्रह्म मवलोक योगपट्ट श्रियादुका परेक्षाचरण कुंडलिनी बंध परापवाद मुक्तो जीवन मुक्ता धैर्य उनकी गुदड़ी है उदासीन वृत्ति लंगोटी है विचार दंड है ब्रह्म दर्शन योगपट्ट है संपत्ति उनकी पादुका है परात्पर की अभीप्सा ही उनका आचरण है कुंडलिनी उनकी बंध है जो दूसरे की निंदा से रहित है वह जीवन मुक्त है धैर्य कंधा धैर्य उनकी कुदड़ी धैर्य को कई दिशाओं से समझना जरूरी है शायद धैर्य से बड़ी कोई क्षमता नहीं और जो सत्य की खोज पर निकले हों उनके लिए तो धैर्य के अतिरिक्त और कोई सहारा ही नहीं धैर्य का अर्थ है अनंत प्रतीक्षा की क्षमता टू वेट इन आज ही मिल जाए सत्य अभी मिल जाए सत्य ऐसी मन की वासना हो तो कभी नहीं मिलता और मैं प्रतीक्षा करूंगा कभी भी मिल जाए सत्य मैं मार्ग देखता रहूंगा राय दुखता रहूंगा बात देखता रहूंगा कभी भी अनंत अनंत जन्मों में कभी भी जब उसकी कृपा हो मिल जाए तो अभी और यहीं भी मिल सकता है जितना बड़ा धैर्य उतनी ही जल्दी होती है घटना में जितना ओछा धैर्य उतनी ही देर लग है प्रभु की तरफ पहुंचने के लिए प्यास तो गहरी चाहिए लेकिन अभैर्य नहीं अभी तो पूर्ण चाहिए लेकिन जल्दबाजी नहीं जितनी बड़ी चीज को हम खोजने निकले हों उतना ही मार्ग देखने की तैयारी चाहिए और कभी भी घटे घटना जल्दी ही है क्योंकि जो मिलता है उसे समय से नहीं तोड़ा जा सकता अनंत अनंत जन्मों के बाद भी प्रभु का मिलन हो तो बहुत जल्दी हो गया कभी भी देर नहीं है क्योंकि जो मिलता है अगर उस पर ध्यान दें तो अनंत अनंत जन्मों की यात्रा भी ना कुछ है जो मंजिल मिलती है उस पर पहुंचने के लिए कितना भी भटकाओ ना कुछ है तो ऋषि कहता है धैर्य कंथा सन्यासी के कंधे पर जो झोली जो टंगी होती है उसका नाम है कंथा ऋषि कहता है वस्तुतः सन्यासी की जो गुदड़ी है झोली है वो तो धैर्य और धीरज की इस गुदड़ी में बड़े हीरे आ जाते हैं। लेकिन धैर्य तो हमारे भीतर जरा भी नहीं होता और क्षुद्र के लिए तो हम प्रतीक्षा भी कर लें, विराट के लिए हम जरा भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते एक व्यक्ति साधारण सी शिक्षा पाने विश्वविद्यालय की यात्रा पर निकलता है तो कोई सोलह सत्रह वर्ष इस स्नातक होने के लिए वह करता है पाता कुछ भी नहीं कचरा लेके घर लौटाता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान की यात्रा पर निकलता है तो पहले दिन ही आकर मुझे कहता है कि एक दिन बीत गया अभी तो कुछ नहीं छुद्र के लिए हम कितनी प्रतीक्षा करने को तैयार है विराट के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं इससे एक ही बात पता चलती है कि शायद हमें ख्याल ही नहीं है कि विराट क्या है और शायद हमारी चाह इतनी कम है कि हम प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं क्षुद्र की हमारी चाह बहुत है इसलिए हम प्रतीक्षा करने को राज आदमी थोड़े से रुपए कमाने के लिए जिंदगी भर दांव पर लगा सकते और प्रतीक्षा करता रहता है कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों चाहे गहरी है धन को पाने की इसलिए प्रतीक्षा कर लेता है परमात्मा के लिए वो सोचता है कि एक आज बैठक नहीं उपलब्ध हो जाए और वो बैठक भी वो तब निकालता है जब उसके पास अतिरिक्त समय हो जो धन की खोज से बच जाता हो छुट्टी का दिन हो अवकाश का समय हो और फिर वो चाहता है बस जल्दी निपट जाए वो जल्दी निपट जाने की बात ये बताती है कि ऐसी कोई चाह नहीं है कि हम पूरा जीवन दांव पर लगा दें और ध्यान रहे विराट तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक कोई अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार नहीं होता और सब कुछ समर्पित करना भी कोई बार्गेन नहीं है कोई सौदा नहीं है नहीं तो कोई कहे कि मैंने सब सबको समर्पित कर दिया अभी नहीं मिला अगर इतना भी सौदा मन में है कि मैंने सब समर्पित कर दिया तो मुझे प्रभु मिलना चाहिए तो भी नहीं मिल सकेगा क्योंकि हमारे पास है क्या जिससे हम प्रभु को खरीद सकें क्या छोड़ेंगे आप छोड़ने को है क्या आपके पास आपका कुछ है ही नहीं जिसे आप छोड़ देंगे सभी कुछ उसी का है उसी का उसी को देकर सौदा करेंगे है क्या हमारे पास शरीर हमारा है जमीन हमारी है ज्ञान हमारा है क्या है हमारे पास और हो सकता है धन भी हमारा हो जमीन भी हमारी हो लेकिन एक बात पक्की है कि भीतर गहरे में वो जो हमारे छिपा है वो हमारा बिल्कुल नहीं क्योंकि ना तो हमने उसे बनाया है ना हमने उसे खोजा है ना हमने उसे पाया है वो है तो धन तो हो भी सकता है आपका हो लेकिन आप अपने बिल्कुल नहीं क्योंकि कह क्यों सकते हैं धन मैंने कमाया लेकिन ये जो बीतक दिया जल रहा है चेतना का ये तो प्रभु का ही दिया हुआ है आपका इसमें कुछ भी नहीं आप अपने बिल्कुल नहीं है इसलिए देंगे क्या मारपा तिब्बत का एक बहुत अद्भुत ऋषि जब अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसके गुरु ने कहा तू सब दान कर दे मारपा ने कहा लेकिन मेरा अपना कुछ है कहा कहा तो कम से कम तू अपने को समर्पित कर दे तो का, मैं मैं तो उसका ही समर्पण करके उसकी चीज उसी को लौटा कर कौन सा गौरव होगा तो उसके गुरु ने कहा भाजपा दोबारा इस तरफ मत आना क्योंकि जो मैं तुझे दे सकता था वो तो तुझे मिली वो तेरे पास है मार ने कहा मैं सिर्फ कोई जानने वाला पहचान दे इसलिए आपके चरणों में अनजान ही जो मिल गया है उसे भी पहचान नहीं पाता क्योंकि पहले वो कभी मिला नहीं था आपने कह दिया मोहर लगा दी असल में गुरु की अंतिम जरूरत साधना के शुरू के चरणों में नहीं पड़ती अंतिम जरूरत तो उस दिन पड़ती है जिस दिन घटना घटती है उस दिन कोई चाहिए जो कह दे कि हाँ हो गया क्योंकि तो अपरिचित अनजान पहले तो कभी जाना हुआ नहीं है उस लोक में प्रवेश हो जाता है रिकोगनीशन नहीं होता पहचान नहीं होती कि जो हो गया है वो क्या है तो गुरु की जरूरत पड़ती है प्राथमिक चरणों में, में बहुत साधारण अंतिम क्षण में गुरु की जरूरत बहुत असाधारण है कि वो कह दें कि हां हो गई वो बात जिसकी तलाश थी वो गवाही बन जाए वो साक्षी बन जाए धैर्य का अर्थ है हमारे पास न दांव पर लगाने को कुछ है न परमात्मा को प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ है न सौदा करने के लिए कुछ है हमारे पास कुछ भी नहीं है और मांग हमारी है कि परमात्मा मिले प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी धैर्य तो रखना पड़ेगा और अनंत रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि चुप जाए कि दो चार दिन बाद फिर हम पूछने लगे तो उसमें वैसा ही नुकसान होता है जैसे छोटे बच्चे कभी आम की गोही को बो देते हैं जमीन में और दिन में चार दफे उखाड़ के देख लेते हैं कि अभी तक अभी तक अंकुर नहीं निकला अधेरी अंकुर कभी नहीं निकलेगा ये चार दफे उखाड़ने में अंकुर कभी नहीं निकलेगा अंकुर निकलने का मौका भी तो नहीं मिल पा रहा है अवसर भी नहीं मिल पा रहा है जमीन में बीच को बो के भूल जाना चाहिए प्रतीक्षा करनी चाहिए हाँ पानी डालें जरूर पर अब बीज को उखाड़ उखाड़ के मत देखते रहे अभी तक बीज फूटा नहीं फूटा नहीं तो फिर कभी नहीं फूटेगा बीज खराब ही हो जाए तो ध्यान करके हर बार उन्हें पूछें कि अभी पहुंचे नहीं पहुंचे बोते जाए सींचते जाएं जब अंकुर निकलेगा पता चल जाएगा जल्दी ना करें बार बार उखाड़ के मत देखे एक सूफी फकीर हुआ बाजी अपने गुरु के घर बारह वर्षों तक था बारह वर्षों तक उसने ये भी ना पूछा कि मैं क्या करूं बारह वर्ष बाद एक दिन गुरु ने कहा बाजिद किसलिए आया है कुछ पूछता भी नहीं तो बाजी ने कहा प्रतीक्षा करता हूं जब आप पाएंगे कि मैं योग हूं तो आप खुद ही कह देंगे सन्यासी का लक्षण है बारह वर्ष सांझ आके पैर दाप जाता है सुबह कमरा साफ कर देता है चुपचाप बैठ जाता है दिन भर बैठा रहता है रात जब दिन कर देता है मैं सो जाता हूं तो चला जाता बारह वर्ष बाद गुरु पूछता है बाजीद। बहुत दिन हो गए तो आए कुछ पूछता नहीं तो बाजीद कहता है है कहता जब जब मेरी पात्रता होगी आप समझेंगे कि क्षण आ गया कुछ कहने का तो आप ही कह देंगे और बाजीब ने कहा कि जो मैं पूछता उससे मुझे जो मिलता वो इस राह देखने में अनायास मिल गया मैं बिल्कुल शांत हो गया ये बारह वर्ष कुछ किया नहीं बैठ के बस आतुर प्रतीक्षा की तुम तो एकदम शांत हो गए भीतर कोई विचार नहीं रहे आतुरता विचार ला देती है जल्दबाजी विचार पैदा करवा देती है अगर प्रतीक्षा हो तो विचार शांत हो जाते जल्दी कुछ हो जाए इसी से मन में तूफान उठते हैं कभी भी हो जाए जब होना हो और ना भी हो तो भी परमात्मा पर छोड़ देने का नाम तो दिख जाए कोई शिकायत नहीं तो धैर्य उनकी गुदड़ी है कोई शिकायत नहीं वो जो दिखा दे ठीक वो जो ना दिखाए ठीक अंतहीन इसका यह अर्थ नहीं कि अंतहीन हो जाती है बात इतनी तैयारी हो तो इसी क्षण घट जाती है बात क्योंकि इतनी तैयारी वाले व्यक्ति के लिए अब और रोकने का कोई कारण नहीं जिसके पास धैर्य की गुदड़ी है उसके पास सत्य का धन तक क्षण उपलब्ध हो जाता है उदासीन वृत्ति उनकी लंगोटी है उदासीन वृत्ति थोड़ा समझ साधारणता जो हम उदासीन से समझते हैं वो अर्थ नहीं उदासीन से हम समझते हैं कि जो व्यक्ति जहां जहां वासनाएं रस लेती हैं वहां वहां अपने को उदास रखता है दूर रखता है रस नहीं लेता विराग रखता है विरक्त रहता है जहां जहां इंद्रियां मांग करती हैं वहां वहां अपने को रोक लेता है नहीं उदासीन का यह अर्थ नहीं अगर व्यक्ति अपने को पॉजिटिवली विधायक रूप से रोकता है तो फिर उदासीन नहीं रहा चुनाव शुरू हो गया मेरे मन ने कहा कि यह बड़ा भवन मुझे मिल जाए मैंने कहा कि नहीं दूंगा मैं उदासीन मैं इस महल की तरफ देखूंगा ही नहीं मैं सिर नीचा करके आंख बंद करके गुजर जाऊंगा मैं उदासीन नहीं रहा मैंने पक्ष ले लिया मेरे भीतर दो पक्ष हो गए एक जो मांग करता था कि ये महल मिल जाए और एक जो कहता था कि नहीं महल से क्या होगा इन दो पक्षों में मैंने एक पक्ष ले लिया तो मैं उदासीन नहीं रहा उदासीन का अर्थ है कि मन का एक कोना कहता है महल मिल जाए मन का एक कोना कहता है कि नहीं लेंगे क्या रखा है महल में दोनों के प्रति जो दूर खड़ा रहे तो थस्ट रह जाए न्यूचुरल रह जाए चुनाव ना करे चॉइसलेस हो मन की ये दोनों बातें चलती रहे वो द्वंद में से कुछ भी ना चुने उदासीनता अचुनाव है उदासीनता का अर्थ है कि हम द्वंद्व में कोई भी चुनाव नहीं करते मन का एक हिस्सा कहता है क्रोध करो मन का दूसरा हिस्सा कहता है क्रोध जहर है ना हम मन के पहले हिस्से की सुनते ना हम दूसरे हिस्से की सुनते हम दूर खड़े होकर दोनों हिस्सों को देखते हैं ना हम ये किनारा चुनते ना वो किनारा चुनते हम कुछ चुनते ही नहीं अचुनाव उदासीनता है और प्रतिपल मन द्वंद खड़े करता है क्योंकि मन का स्वभाव द्वंद्व है तुम विद्युत मन एक से जी नहीं सकता है मन दो होकर ही जीता है आपने मन में कभी कोई ऐसी लहर न पाई होगी जिसकी विपरीत लहर मन तत्काल पैदा नहीं कर देता जहां आकर्षण होता है तत्काल विकर्षण वही पैदा हो जाता है मन का एक हिस्सा कहता है बाएं चलो दूसरा फौरन कहता है दाएं चलो मन सदा ही द्वंद्व खड़ा करता है मन का स्वभाव द्वंद्व है अगर मन निर्द्वंद हो जाए तो मर जाए अगर द्वंद्व खो जाए तो मन समाप्त हो जाए अगर इस द्वंद में से आपने कुछ भी चुना तो आप मन के साथ ही हैं और जिसको आप चुनेंगे उसके विपरीत जो है वो मौजूद रहेगा वो मिटेगा नहीं वो प्रतीक्षा करेगा आपकी कि थोड़े दिन में ऊब जाओगे उस चुनाव से फिर मुझे चुन लोगे यही तो हो रहा है पूरे वक्त एक स्त्री को आप प्रेम करते एक पुरुष को आप प्रेम करते मन उस वक्त भी द्वंद्व में होता है मन का एक हिस्सा कहता है कि ठीक है बहुत प्रीतिकर है साथ रहे मन का एक कोने का हिस्सा कहता है कि कहाँ फंस रहे हो किस उपद्रव में जा रहे हो मुसीबत में पड़ोगे फिर इसमें जो मेजर पार्ट होता है जो हिस्सा बजनी मालूम पड़ता है उस क्षण वासना को आप उसका चुनाव कर लेते हैं दूसरा पड़ा रह जाता है थोड़े ही दिन में उस स्त्री या उस पुरुष के साथ रह के दुख शुरू होते हैं क्योंकि दूरी में सब आकर्षण है पास आते ही डिस्टलमेंट सारे आकर्षण गिरने शुरू हो जाते हैं वह स्त्री जो अप्सरा मालूम पड़ती थी चार दिन साथ रहने के बाद साधारण स्त्री हो जाती है बीच का सम्मोहन गिर जाता है वो जिसके शरीर से सुगंध मालूम होती थी उसके शरीर से भी पसीने की दुर्गंध आने लगती वो जो हाथ ऐसे मालूम पड़ते थे कि छू लेंगे तो शायद फूलों का स्पर्श होगा अब ऐसा होता है कि ये हाथ भी ठीक हाथ है हड्डी और मांस के और बात सब साधारण हो जाते फ्रांस के एक बहुत विचारशील व्यक्ति ऑस्कर ने एक एक बात अपनी डायरी में लिखी है जीवन भर के के अनुभवों बाद लिखा है आर टू टू इन लाइफ वन वन वन नॉट गेट एंड द अदर इज टू गेट हिम आर हर एंड द सेकंड वन इज दर्स दो ही दुर्भाग्य मनुष्य जीवन में एक जिसे प्रेम करते हैं उसे न पा सके दूसरा जिसे प्रेम करते हैं उसे पा सके और दूसरा पहले से बदतर है क्योंकि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे अगर न पा सके तो सम्मोहन सदा के लिए बना रह जाता है मजनू को पता नहीं है असली दुर्भाग्य का असली दुर्भाग्य तब होता जब लैला मिल जाती बच गए असली दुर्भाग्य से बच गए नहीं मिली सपना कायम रहा आशा जगती रही वासना प्रज्वलित रही मिल जाती जैसे आंख पर पानी पड़ जाए ऐसी लैला मजनू पर पड़ जाती आस्कर वाइल कहता और दूसरा पहले से बदतर है दुर्भाग्य तो दोनों हैं क्योंकि पहले में भी परेशानी है और दूसरे में भी परेशानी लेकिन फिर भी पहला बेहतर क्योंकि परेशानी में भी एक रस है दूसरी परेशानी में रस भी नहीं लेकिन मन दोनों ही बातें पैदा करता है पहले कहता है पाओ पाले लेने पर कहता है क्या रखा है ये जो क्या रखा है ये पहले भी मौजूद था सिर्फ ये माइनर पार्ट था अल्पमती था इसलिए दबा पड़ा रहा प्रतीक्षा करेगा कि मेरा भी अवसर तो आएगा तब मैं ऊपर उठाऊंगा कहूंगा देखो पहले ही कहा था सुना नहीं अब अब मुसीबत में पड़ गए मन द्वंद में जीता है आप ऐसी कोई चीज नहीं चाह सकते जिसके प्रति एक दिन अच्छा है पैदा ना हो आप ऐसा कोई प्रेम नहीं कर सकते जिसमें आपको किसी दिन घृणा न जन्म जाए आप ऐसा कोई मित्र नहीं बना सकते जो किसी दिन शत्रु ना हो जाए जो भी चाहा जाएगा उसका भ्रम टूटेगा आप ऐसी कोई चीज पा नहीं सकते कि एक दिन ऐसा लगे कि गले में फांसी लग गई इतना मेहनत करके जो हम पाते हैं आखिर में हम पाते हैं अपनी ही फांसी बना ली बोलतेर ने लिखा है कि वक्त था एक जब मुझे कोई भी नहीं जानता था तो रास्ते से मैं गुजरता था तो बहुत पीड़ित होता था कोई नमस्कार भी नहीं करता था मन में एक ही आकांक्षा थी कि कब वो दिन आएगा कि लोग मुझे भी जानेंगे और जहां से गुजर जाऊंगा आंखें मेरी तरफ फिर जाएंगी वो दिन आ गया दूसरे नंबर का दुर्भाग्य वो दिन आ गया तो बोलतेर की हालत ये हो गई कि उसको चोरी से पुलिस को छिपा के उसके घर पहुंचाना पड़ता था क्योंकि इतना लोग उसको जानने लगे और इतना मानने लगे कि वो घर कपड़े पहने हुए नहीं पहुंच सकता था फ्रांस में ऐसा रिवाज है कि जिसे हम आदर करते हैं उसके कपड़े के टुकड़े का ताबीज तो घर तक पहुंचते वक्त तो उसके कपड़े फट जाते थे तब तो उसने कहा भगवान किसी तरह इनसे बचाओ इससे तो पहली वाली हालत अच्छी थी, कम से कम सुरक्षित घर तो आ जाते कभी भीड़ में वो लुच भी जाता हाथ में चोट लग जाती क्योंकि लोग कपड़े फाड़ते वो दिन फिर आ वक्त बदलने में देर नहीं लगती जैसा मौसम बदलने में देर नहीं लगती लोगों के मनों का क्या भरोसा है क्षण में बदल जा वो वक्त फिर आ गया बोलते और बदनाम हो गया मरते वक्त बोलतेर तो को पहुंचाने कब्र तीन आदमी और चार प्राणी क्योंकि एक उसका कुत्ता भी था उसको पहुंचाने चार प्राणी गए थे तीन उसके मित्र और एक कुत्ता लोग भूल चुके थे मरते वक्त फिर वही पीड़ा थी क्या वो उतर आता है स्टेशन पर कोई लेने नहीं आता रास्ते से गुजरता है कोई ख्याल नहीं करता जब मरने की खबर सुनी तभी अनेक लोगों ने कहा अरे बोलते अभी जिंदा था हम तो समझते थे कभी का मर चुका होगा बहुत दोनों से नाम नहीं नहीं देखा सुना नहीं। जो भी हो जाए उसी से मन दूसरे पहलू पर लौटने लगता है यश मिल जाए तो यश से परेशानी हो जाती है यश ना मिले तो ना मिलने से परेशानी होती है धन मिल जाए तो परेशानी देता है धन ना मिले तो परेशानी होती है इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दोनों हालत में परेशानी ना दे और उसका कारण है कि मन सदा द्वंद में जीता है एक को चुना कि दूसरा भी तैयार हो गया जब ये थक जाएगा तो दूसरा ऊपर आ जाएगा उदासीन का अर्थ है चुनाव ही नहीं इसलिए उदासीन धन क्योंकि उदासीन दुखी नहीं हो सकता वो जो आज वाइल्ड ने दो विकल्प कहे वो दोनों ही विकल्प नहीं चुनता वो कहता है हम मन का कोई भी विकल्प नहीं चुनते हम मन में चुनाव ही नहीं करते हम कहते मन तुझे जो करना है सोच हम दूर ही खड़े हम तुझे ना चुनेंगे ना ये ना वो ना पक्ष न विपक्ष हम तथस्थे उदासीनता बड़ी अद्भुत शांति है क्योंकि जब आप मन का चुनाव ही नहीं करते तो धीरे धीरे दोनों द्वंद मर जाते हैं चुनाव से ही जीते हैं आपके सहयोग से ही जीते हैं दोनों धीरे धीरे सूख जाते हैं उनको जल मिलना बंद हो जाता है और जिस दिन मन का द्वंद्व सूख जाता है उसी दिन मन भी सूख जाता है। इसलिए कहा ऋषि ने उदासीनता उनकी लंगोठी तो प्रतीक की तरह बात कर रहे हैं ताकि ख्याल में आ जाए कि क्या है सन्यासी का रूप विचार उनका दंड विचार दंडा उनके हाथ की जो लकड़ी है वो विचार लेकिन यहां विचार से थोड़ा समझ ले विचार एक बात है और विचारों की भीड़ बिल्कुल दूसरी बात है अगर एक विचार हो तो हाथ की लकड़ी बन सकता है और अगर बहुत विचार हो तो हाथ की लकड़ी नहीं बनता फिर सिर पर लकड़ी का गट्ठर बन जाता है फिर वो सहारा नहीं रहता बोझ हो जाता है। विचारों में नहीं है सन्यासी विचार और एक एक तो फर्क ये समझ लें कि हम सदा विचारों में होते हैं विचार में नहीं हमारे भीतर एक भीड़ होती है विचारों में निर्जन एकांत अकेला विचार हमारे भीतर कभी नहीं होता असंगत भीड़ होती है एक से दूसरे पे छलांग लगाते रहे विपरीत भीड़ होती है एक विचार ये और उसका उल्टा भी वही मौजूद होता है उसके पीछे ही खड़ा होता है अनेक विचार साथ ही खड़े रहते वही तो हमारी विक्षिप्तता है पागलपन इंसेनिटी इतने विचारों के बीच हम सब दब जाते हैं और जब विचार का आधिक्य हो जाता है तो विवेक छीन हो जाता है जिससे आकाश बदलियों में दब जाए या किसी झील पर पकते ही पकते फैल जाएं और झील का जल दिखाई पड़ना बंद हो जाए ऐसे ही हमारे भीतर जो विवेक है चेतना है वो विचारों की परतों दब जाती है उसका हमें फिर पता ही नहीं चलता बहुवचन में विचार नहीं नॉट था विचार दंड सन्यासी अपनी चेतना के समक्ष एक विचार से ज्यादा को एक साथ नहीं आने देता क्योंकि एक आए तो ही उसकी परीक्षा हो सकती है और एक आए तो ही चेतना उसको जांच और परख सकती है एक आए तो चेतना निर्णय कर सकती है एक आए तो तत्काल दिखाई पड़ जाता है ठीक या गलत सोचना नहीं पड़ता एक फर्क और समझ में यहां विचार से अर्थ का भी नहीं है थिंकिंग का है एक तो विचार का अर्थ होता है विचार ऑब्जेक्टिव जैसे आपके भीतर एक विचार आया कि भूख लगी खाना खाना चाहिए नींद आ रही सो जाना चाहिए एक विचार आपके भीतर आया ये विचार का आ जाना जरूरी नहीं है कि आप विचारवान हो कि आपके भीतर थिंकिंग की विचारणा की क्षमता हो क्योंकि जब आपको ख्याल आया कि भूख लगी तब विचारवान जो है वो इसी विचार से नहीं जिएगा वो इस विचार पर भी विचार करेगा एक दूसरी परत पर खड़े होकर विचार करेगा कि सच में भूख लगी क्योंकि बहुत बार तो भूख सच में नहीं लगती सिर्फ आदत से लगती अगर एक बजे खाना खाते हैं और घड़ी ने एक का घंटा बजा दिया बस विचार आ जाता है भूख लगी वो भूख सच्ची नहीं अगर घड़ी ने गलती से बारह ही बजे हो और एक का घंटा बजा दिया हो तो भी लगा दी वो भूख सच्ची नहीं है और अगर आप घंटे भर रुक जाएं, तो वो भूख चूंकि सच्ची नहीं थी सिर्फ हेबिचुअल थी आदतन थी तो घंटे भर बाद आप पाएंगे भूख मर गई अगर भूख सच्ची हो तो घंटे भर बाद और बढ़ जानी चाहिए लेकिन झूठी भूख घंटे भर बाद मर जाएगी क्योंकि मन तो सिर्फ यंत्र चल रहा है आपके भीतर जो विचार चलते हैं वो आदतन है वो आपकी चिंतना का परिणाम नहीं वो आपके होश से नहीं जन्मे हैं आपकी पुरानी जड़ आदतों से आपके अतीत और आपकी स्मृति की पैदाश से मेमोरी प्रोडक्ट एक आदत का समूह बना हुआ है वो रोज काम करता रहता है आप घर आते हैं तो आपको सोचना थोड़ी पड़ता है विचार थोड़ी करना पड़ता है कि बाएं बाए घूमे अब दाएं घूमे अब अपने घर में जाए अब घर आ गया तो साइकिल का ब्रेक लगाए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता आपकी खोपड़ी में हजार चीजें चलती रह सकती हाथ वक्त पे ब्रेक लगाता है हाथ साइकिल को मोड़ देता है बाएं घूम जाते दाएं घूम जाते घर के पास पहुंच जाते कभी आपने ख्याल किया कि आप को साइकिल चलाते वक्त सोचना नहीं पड़ता कि अब अब किस तरफ आदत जरूरी भी है क्योंकि जिंदगी में अगर सभी चीजें सोचनी पड़े तो चलानी बहुत मुश्किल हो जाए जिंदगी चलानी अगर रोज रोज सोचना पड़े कि ये अपना ही घर है बाहर खड़े होकर अगर विचार करें तो मुश्किल हो जाए वैसे लोग भी हैं जिनको रोज सोचना पड़ता है कि अपना ही घर है मुला नदीन की जब शादी हुई तो पत्नी पहले ही दिन बहुत परेशान हो गई और अपने पड़ोसी से उसने कहा कि मैं तो बहुत दुखी हो गई क्या हो गया पहले ही दिन? जब खाना खा के मुल्ला उठा तो उसने मेरे हाथ में टिप रख दी तो उसकी पड़ोसन ने कहा इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं आतन बेचारा कुरा आदमी अब तक खाटल में खाता तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं इससे भी उतनी चिंता न हुई चिंता तो तब हुई जब टिप रखने के बाद उसने मुझे चूम भी लिया अगर टिप भी आतन है और यह भी आत्तन है तो फिर खतरनाक मामला है। हम जीते हैं ऐसे ही सब जड़ हो जाता है सब बंद जाता है, एक लिंक हो जाती उस पर हम चलते बाहर की जिंदगी में ठीक भी है काम करना मुश्किल होगा लेकिन भीतर की जिंदगी में बहुत खतरनाक है क्योंकि विचार ना कम होती चली जाती इसलिए बच्चे जितने विचारशील होते बूढ़े उतने विचारशील नहीं होते यद्यपि बच्चों के पास विचार कम होते और बूढ़ों के पास बहुत होते इसलिए फर्क को ख्याल में लेने बूढ़े के पास विचार तो बहुत होते हैं विचारशीलता कम हो गई क्योंकि सब विचार उसकी आदत बन गए होते हैं अब उसे विचार करना नहीं पड़ता विचार आ जाते हैं वो नियमित हो गए हैं बच्चे के पास विचार तो बहुत कम होते हैं इसलिए विचारशीलता बहुत होती फिर धीरे धीरे विचारों की परतें जमती जाएंगी वो भी कल भूढ़ा हो जाएगा तब विचार करने की जरूरत ना पड़ेगी विचार रहेंगे उसके पास जब जो विचार की जरूरत होगी वो अपने स्मृति के खाने से निकाल के सामने रख देगा ध्यान रहे बूढ़े के पास अनुभव होता है विचार होते लेकिन विचारशीलता कम होती चली जाती क्योंकि बहुत पत्ते झील पे इकट्ठे हो जाते हैं बच्चा खाली झील की तरह जिस पे पत्ते अभी नहीं इसलिए अगर बच्चों को ही ध्यान सिखाया जा सके तो इस जगत में क्रांति हो सकती है अंथ क्रांति नहीं क्योंकि बूढ़े को साथ उल्टी मेहनत करनी पड़ती जिंदगी भर उसने कचरा इकट्ठा किया इकट्ठा करने के पहले ही अगर उसको ये बोध आ जाता कि व्यर्थ इकट्ठा नहीं करना है या इकट्ठा भी कर लेना है तो उससे तादात्म नहीं करना है और कितने ही विचार इकट्ठे हो जाए विचारशीलता को मरने नहीं देना है अपने विचार के प्रति भी तथस्थता का नाम विचारशीलता है दूसरे के विचार के प्रति तो हम तथस्थ होते ही अपने विचार के प्रति भी तथस्थता का नाम विचारशीलता है अपने विचार को भी पुनर्विचार करने की क्षमता का नाम विचारना है और प्रतिदिन आदत बस नहीं होशपूर्वक क्योंकि कल का कोई विचार आज काम नहीं पड़ सकता है सब बदल गया होता है विचार फिर हो जाता है जड़ हो जाता है। वो पत्थर की तरह भीतर बैठ जाता और जिंदगी तो तरल है, लिक्विड है वो बदलती जाती और हम कंकड़ पत्थर भीतर इकट्ठे करते चले जाते रमजान का महीना था और मुल्ला नसरुद्दीन ने भी तय किया कि वो भी उपवास कर ले तो सोचा रोज रोज हिसाब रखना पड़ेगा कितने दिन हो गए उपवास में रखना ही पड़ता है नहीं तो आदमी मर जाए आशा लगाए रखता कि चलो एक दिन चुका अभी इतने पंद्रह दिन बचे अब चौदह दिन बचे गुजर ही जाएगा गुजर ही जाएगा पर इतनी तकलीफ उठाए कौन हिसाब रखे तो उसने एक मटकी रख ली और रोज एक कंकड़ उसमें डालता गया जब भी जरूरत होगी कंकड़ गिन लेंगे कोई पंद्रह दिन बीते होंगे उपवास के दिनों के और कोई यात्री राय से गुजरता हुआ तीर्थ यात्रा पर जाता हुआ नसरुद्दीन के द्वार पर रुका और नसरुद्दीन से उसने पूछा कि मैं जरा भूल गया हूँ रमजान के कितने दिन निकल गए तो नसरुद्दीन अपनी मटकी लाया थोड़ा डरा भी जब मटकी उसने उल्टाई यात्री से कहा कि तुम जरा बाहर बैठो मैं गिन के आता हूं गिने बड़ा हैरान हुआ हुआ ऐसा कि उसके लड़के को भी ये देख के कि बाप रोज कंकड़ डालता मटकी में लड़का भी कंकड़ लाला चला गया बाहर जाके उसने कहा कि माफ करना भाई पैंतालीस दिन हो गई उस आदमी ने कहा पैतालीस महीने में पैतालीस दिन होते हैं नसरुद्दीन ने कहा ये तो मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ पत्थर तो डेढ़ तो मैंने काफी कम करके बताया विचार भी ऐसे ही पत्थरों की तरह भीतर इकट्ठे होते चले जाते हैं। जिंदगी बहुत तरल है विचार बहुत ठोस है फिर आखिर में उन्हीं कंकल पत्थरों को गिन के हम जिंदगी का हिसाब रखते हैं और जैसा नसरुद्दीन के लड़के ने बहुत पत्थर डाल दिए विचार सब आपके नहीं होते आपके तो थोड़े ही होते हैं बाकी तो दूसरे आप में डाल देते आखिर में आपके घड़े में जो पत्थर निकलते हैं वो सब आपके भी नहीं होते सब डाल रहे हैं आपके घड़े में पत्थर आखिर में गिनती आप करेंगे समझेंगे अपने बाप बेटे के में डाल रहा है पत्नी पति की खोपड़ी में डाल रही है शिक्षक विद्यार्थी के गुरु शिष्यों के वो कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे उनका नाम विचार नहीं है विचारों के संग्रह का नाम विचार नहीं है विचार एक सकती है सोचने की देखने की निष्पक्ष होने की अपने ही विचार के प्रति तथस्त होने की वो जो कल का विचार था वो भी पराया हो गया उसके प्रति भी पुनर्विचार की जो योग्यता है सन्यासी का वो दंड विचार दंडा, वो सोचकर चलता है सोचकर चलने का अर्थ वो जड़ता से और आदत से नहीं जीता है मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा था मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है उसने कहा चालीस ही वर्ष थी मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं वचन का पक्का आदमी जो एक दफ़ा कह दिया कह दिया असंगत में कभी नहीं होता नेवर इनकन्सिस्टेंट जब अदालत के सामने कह दिया चालीस साल तो अब तो बात खत्म हो गई अब तुम कभी भी पूछ लो सोते से जगा की मैं चालीस साल का ही हूं और ने तो कसम दिलाई थी ओथ पर रखा था मुझे कि सत्य ही बोलना जब बोल चुके सत्य तो बोल चुके ऐसी ही जड़ता हमारे भीतर पैदा होती सख्त हो जाते वो जो पांच साल की उम्र में सोचा था वो पचास साल की उम्र में भी हमारे काम पड़ता है आपको ख्याल नहीं है कि आप पचास साल की उम्र में भी कभी कभी पांच साल के बच्चे जैसा व्यवहार करते एक आदमी के मकान में मैंने आग लगी देखी उस गांव में मेहमान था सामने के मकान में आग लग गई वो आदमी तो होगा कम से कम पचपन पचास पचपन का लेकिन आग लगी देख कर वो छोटे बच्चों जैसा कूदने लगा और चिल्लाने लगा और रोने लगा और छाती पीटने लगा रिग्रेशन इसको मनोविज्ञान कहते हैं वो रिग्रेस कर गए असल में छोटे बच्चे चिल्ला सकते हैं कूद सकते हैं अपने कोई मार सकते हैं रो सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते अब आग लग गई तो पचपन साल के आदमी के लिए ये व्यवहार ठीक नहीं अगर विचारपूर्ण पूर्ण हो तो विचार तो इस आदमी के पास बहुत होंगे ये अपने बेटे को काफी ज्ञान दे रहा होगा जो भी मिल जाता होगा उसको सलाह देता होगा इसलिए हमारे पास दूसरों को देने के लिए बहुत सलाहें होती खुद पे मुसीबत आए तब पता चलता है कि सलाह काम पड़ेगी नहीं क्योंकि हम रिग्रेस कर जाते हैं फौरन। हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं अब ये आदमी पांच साल के बच्चे का व्यवहार कर रहा है इस वक्त इसकी उम्र पांच साल से ज्यादा नहीं इस वक्त इसके भीतर वही हो रहा है जो पांच साल में इसने सीखा होगा कि जब कोई मुसीबत की बात आ जाए और कुछ करते ना बने तो हाथ पैर पटक के रोना चिल्लाना चाहिए बच्चे के लिए तो ठीक है क्योंकि पांच साल का बच्चा जब हाथ पैर पटक के रोता चिल्लाता है तो परिणामकारी क्योंकि उसकी मत झुक जाती है बाप राजी हो जाता है कि खोपड़ी मत खा जो चाहिए वो ले लो लेकिन अभी कोई बाप नहीं यहां कोई मां नहीं मकान में आग लगी है असहाय जरूर है वह आदमी वैसा ही जैसा पांच साल का बच्चा होता उसको एक खिलौना चाहिए उसके पास कोई उपाय नहीं ना पैसे हैं ना सुविधा है वो कहाँ से लाए तो वो चिल्लाता है रोता है माँ बाप परेशान हो जाते हैं इस परेशानी से दो चार रुपए खर्च करना ज़्यादा सस्ता काम है बार्गेनिंग हो जाती है एक फिर डांटते हैं पहले वो कोशिश करते हैं पाँच रुपए बच सकें तो बेहतर है नहीं बचते फिर राजी हो जाते ये बच्चा एक ट्रिक सीख जाता है इसने एक ट्रिक सीख ली कि अगर कोई ऐसी अवस्था हो जहाँ कुछ न सूझे करते वहां रोना चिल्लाना पैर पटक के भी काम होता है अब ये पचपन साल का आदमी मकान में आग लग गई अवस्था परिस्थिति वही आ गई कुछ करते से बनता नहीं वो पांच साल का बच्चा हो गया अब वो चिल्ला रहा है रो रहा है पीट रहा है ये पांच साल में जो कंकर उसने इकट्ठे किए थे पचपन साल में उपयोग कर रहा नहीं ये विचार पूर्वक नहीं है बात नहीं तो वो भी सोचेगा हाथ पैर पटकने से क्या होगा विचार तो हैं उसके भीतर बहुत और जब मकान में आग लगी है तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन अब किसी काम के नहीं विचार पूर्वक होने का अर्थ है अपने अतीत से निरंतर छुटकारा डाइंग टू द पास्ट अपने अतीत के प्रति रोज मरते जाना स्मृति तो इकट्ठी होगी लेकिन अपने विचार को अलग रखना और अपनी स्मृति पर भी विचार बनाए रखना तो संन्यासी का दंड है विचार वो चलता है स्मृति से नहीं टटोलता है स्मृति से नहीं मार्ग खोजता है स्मृति से नहीं विचार से। जब भी कोई परिस्थिति होती है वो सदा पुनर्विचार करने को रिकंसिडर करने को राजी स्वभावता सन्यासी को असंगत होना पड़ेगा अगर मुल्ला नुसृदीन संगत है तो सन्यासी को असंगत होना पड़ेगा परिस्थिति बदल जाएगी तो विचार बदलना पड़ेगा नया क्षण होगा तो नए विचार को जन्म देना पड़ेगा आदत कहेगी पुराने से काम चला लो स्मृति कहेगी तैयार है रेडीमेड उत्तर है दे दो लेकिन विचार कभी रेडीमेड उत्तर नहीं देता कोई तैयार विचार विचार नहीं है स्मृति है विचार सदा स्पॉन्टेनियस है सहज स्फूर्त है उसी क्षण में पैदा होता है पूरी चेतना से पैदा होता है। एक क्षण में आप मुकाबला करते हैं चुनौती का विचार जन्म लेता है अगर आपने पुरानी स्मृति का ही उपयोग किया तो विचार नहीं आप एक मरे हुए आदमी सन्यासी जीवंत है वो प्रतिपल सहज स्फूर्त जीता है इसका इसका अर्थ विचार उसका दंड ब्रह्म दर्शन उसका योग पर ब्रह्म दर्शन ही उसकी उसका सर्टिफिकेट उसका प्रमाण पत्र है। और कोई भी नहीं ब्रह्म को देख लेना ही उसकी परीक्षा ब्रह्म को देख लेना ही उसका परीक्षा फल ब्रह्म को देख लेना ही उसका प्रमाण पत्र ब्रह्म को देख लेना ही उसका योग पत्र उससे कम पर उसका कोई राजी होने का सवाल नहीं ध्यान रहे ब्रह्म सूत्र पढ़ लेने से नहीं ब्रह्म के दर्शन से ब्रह्म के संबंध में शास्त्र पढ़ लेने से नहीं ब्रह्म के दर्शन से दर्शन से कम पर सन्यासी राजी नहीं है इससे कम का कोई सवाल नहीं है श्वेत केतु वापिस लौटा ज्ञान लेकर सब शास्त्र पढ़कर लेकिन पिता ने उससे पूछा तो सब पढ़ाया लेकिन वो तू जाना या नहीं जिसे जान लेने से सब जान लिया जाता है उसके बेटे ने कहा ये क्या है ये तो हमारे कोर्स में नहीं ये क्या बला है हम सब सीख कर लौटे हैं ज्योतिष तो हम जानते आयुर्वेद तो हम जानते संगीत तो हम जानते चारों वेद हम जानते उपनिषद हम पढ़कर आए हैं ब्रह्म का पूरा ज्ञान लेकर आए हैं लेकिन ये तो कोई सवाल ही समझ में नहीं आता कि उसको जानकर आए कि नहीं उस एक को जिसको जान लेने से सब जान लिया जाता है और जिसको ना जानने से सब जाने हुए का कोई भी मूल्य नहीं युवक ने कहा कि मैं तो बड़े गौरव से भर के आ रहा था बहुत प्रमाण पत्र लेकर आ रहा था और आपने तो सब पानी गिरा दिया पिता ने कहा तो तू जा तू जो बटोर लाया है वो ज्ञान नहीं वो केवल ज्ञान की राग बेटे को वापस लौटा दिया वर्षों बाद बेटा वापस आया दूर अपनी झोपड़ी की खिड़की से बाप ने देखा कि श्वेत के तू वापिस लौट रहा है उसने अपनी पत्नी से का पीछे का दरवाजा खोल देना भाग पत्नी का क्या कहते हो बेटा वापस आ रहा है उसके पिता ने कहा लेकिन वो उसे जानकर आ रहा है जिसे मैंने भी अभी जाना है वो भी मैंने शास्त्र में पढ़ा था तो उसे एक को जान जिसको जानने से सब जान लिया जाता वो भी मैंने शास्त्र में पढ़ा था वो लड़का झंझटी मैं तो पूछा था ऐसे ही वो चला ही गया वापस अब वो जानकर लौट रहा है उसकी चाल कहती उसके आस की हवाएं खबर ला रही है उसका चेहरा कहता उसकी आंखे कहती उसके चारों तरफ जो आभा मंडल है वो कहता मैं भाग जाऊं क्योंकि अब पैर छुलाना ठीक ना होगा अब जब तक मैं न जान लूं तब तक इस बेटे का दर्शन करना ठीक नहीं भाग गया बाप पीछे दरवाजा ब्रह्म दर्शन उससे कम तो की तृप्ति नहीं शब्दों से नहीं शास्त्र के सिद्धांतों से नहीं ज्ञान की परीक्षाओं से नहीं वेद की परीक्षा से कहीं वेद मिलता कि वाराणसी में बैठ के संस्कृत के श्लोक कंठस्थ कर लेने से कोई ज्ञान मिलता कितने पंडित नहीं है हाँ एक अकल जरूर मिल जाती है अज्ञान तो भीतर होता है तो अज्ञान विनम्र होता है कभी ना कभी टूट सकता है अज्ञान को यह ख्याल आ जाए कि मैं जानता हूं तो अज्ञान अहंकार से बढ़ जाता अकड़ से मजबूत हो जाता टूटना भी मुश्किल हो जाता इसलिए अज्ञानी तो ब्रह्म तक पहुंच भी जाए पंडित बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता ब्रह्म दर्शन ही उससे कम नहीं वही उसकी परीक्षा वही उसका शास्त्र वही उसका ज्ञान वही उसका योग पत्र वही उसका प्रमाण बस वही सब कुछ है ध्यान रखें दर्शन शब्द पर अंग्रेजी में शब्द है फिलोसॉफी अब तो हम हिंदी से दर्शन को अनुवाद करते हैं तो फिलोसॉफी ही कहते हैं या फिलोसफी को हिंदी में अनुवाद करते हैं तो दर्शन कहते हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि दर्शन फिलोसॉफी नहीं है फिलोसॉफी का मतलब है विचार चिंतन मनन दर्शन नहीं दर्शन का मतलब देखना एक अंधा आदमी भी प्रकाश के संबंध में सोच सकता है सुन सकता है ब्रेल लिपि में लिखा गया हो तो पढ़ भी सकता है एक अंधा प्रकाश के संबंध में खूब चिंतन कर सकता है और यह भी हो सकता है कि अंधा अगर ठीक हो बुद्धिमान हो तो प्रकाश के संबंध में कोई सिद्धांत भी सोच सकता है प्रकाश के संबंध में कुछ अविष्कार भी कर सकता है प्रकाश के संबंध में कुछ ऐसे सिद्धांत निर्मित कर सकता है जो कि जो कि प्रकाश के उलझन को सुलझाने में सहयोगी हो जाए कोई बाधा नहीं है लेकिन अंधा दर्शन नहीं कर सकता दर्शन और ही बात है विचार तो खोपड़ी तक ही तैरते हैं दर्शन हृदय तक पहुंच जाता और विचार तो सिर्फ छाया मात्र है दर्शन है प्रती एक जर्मन विचारक हरमेन हेस ने सिर्फ पिछले पचास वर्षों में न डॉक्टर राधाकृष्णन ने और न विवेकानंद ने और न रामतीर्थ ने जिन लोगों ने भी भारतीय दर्शन को पश्चिम में पहुंचाने की कोशिश की उन्हें नहीं एक जर्मन विचारक हरमेन हेस ने दर्शन के लिए फिलॉसफी शब्द का उपयोग करने से इनकार किया और उसने कहा कि मैं नया शब्द गढ़ूंगा जो कि पश्चिम की भाषाओं में नहीं है वो शब्द उसने गढ़ा फिलोसिया फिलो में दो शब्द हैं फिलो और सोफी सोफी का मतलब होता है ज्ञान और फिलो का अर्थ होता है प्रेम ज्ञान का प्रेम हरमन हेस ने एक नया शब्द बनाया फिलोसिया फिलो का अर्थ होता है प्रेम और सिया का अर्थ होता है टू सी दर्शन का प्रेम भारत में फिलोसोफी जैसी चीज रही ही नहीं विचार विचार का प्रेम भारत में नहीं है भारत में दर्शन की आकांक्षा है देखे बिना देखे बिना क्या होगा कितना ही सुनो कितना ही समझो कितना ही कंठस्थ करो देखे बिना क्या होगा देखना पड़ेगा ब्रह्म दर्शन सन्यासी की अभीपसा है ब्रह्म दर्शन श्रीआम पादुका ये बड़ा अद्भुत सूत्र संपत्ति उनकी बादू बड़ा अजीब संपत्ति का और सन्यासी से क्या लेना देना और सब तो ठीक है ब्रह्म दर्शन करो ठीक संपत्ति से सन्यासी का क्या लेना देना वही सूचना है इसमें संपत्ति उनकी बादू दो तीन बात एक हम सब संपत्ति की पादुकाएं, संपत्ति की जूतियां संपत्ति चलती है हम जूते का काम करते हैं गुलाम संपत्ति के संयासी ही मालिक हो सकता है संपत्ति का संपत्ति को जूते की तरह पैर में डाल के चल सकता है इसलिए कि संपत्ति की उसकी कोई मांग नहीं सुना है मैंने कबीर का बेटा था कमाल कभी कभी ऐसी बातें कह देता था कबीर से कि कबीर ने कहा कि बेहतर हो कि तू एक अलग झोपड़ा ही बना ले क्योंकि ऐसे असमय में कह देता था कि कभी कभी अकारण कठिनाई पैदा हो जाती जैसे कबीर ने एक सूत्र कहा कि चलती हुई चक्की देख के कबीर रोने लगा कि दो पाटों के बीच में जो भी पड़ गया वो पिस गया ठीक ही कहा था बिल्कुल ठीक था कमाल बोला कि नहीं कमाल चलती चक्की देख के खूब हंसा दो पार्ट तो पीस रहे थे लेकिन जिसने बीच के दंड का सहारा ले लिया था वो बच गए ये झंझट कारण ये भी ठीक है कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये कमाल भी बिल्कुल ठीक कह रहा है जरूरी नहीं कि सत्य और असत्य में ही उपद्रव होता है कई बार दो सत्यों में सीधा उपद्रव कबीर ने कहा कि बेटे तू दूसरी झोपड़ा बना ले क्योंकि अकारण उपद्रव तो कमाल अलग रहने लगा कबीर ने कह दिया तो ठीक उसने पास में झोपड़ा बना लिया कुछ लोग कमाल को भी सुनने आते थे आदमी कमाल का ही था कबीर ने तो नाम दिया था कमाल उसको था वो कमाल का ही और कबीर का बेटा अगर कमाल ना हो तो कबीर को ही तो गिलानी उठानी पड़े कबीर ने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि उस झोपड़ी में कबीर कहते थे व्यर्थ का विवाद खड़ा ना हो लोगों के मन में शंका ना आए तू अलग हो जा। यहां से लोग तुझे भी सुन लेंगे, तेरी बात भी सुन जाएंगे मगर शिष्यों में तो विरोध शुरू हो गया कोई कमाल के शिष्य हो गए कोई कबीर के शिष्य हो गए वो पद्रोह भी बना कबीर के शिष्यों ने उड़ाना शुरू किया कि कमाल तो कोई ज्ञानी नहीं मालूम पड़ता क्योंकि लोग पैसा दे जाते हैं तो ये रख लेता है कबीर को दो तो वो तो नहीं रखते वो कबीर का ढंग है शायद इसीलिए ना रखते हों कि कहीं जो पैसा लेके आया है वो कबीर से टूट ना जाए क्योंकि अगर कोई पैसा लेके आए ना रखो तो बड़ा प्रसन्न होता है बड़ा प्रभावित होता है कहता है कि त्यागी लेकिन आग्रह करता है कि रखो और दुखी मालूम पड़ता है कि आप मेरा इतना सा भी आग्रह नहीं मान रहे अगर रख लो तो सुखी नहीं होता चिंतित होकर जाता है कहीं चक्कर में तो नहीं पड़ गए ये आदमी तो तत्काल रख लिया आदमी का मन ऐसा है कुछ भी करो दुखी होगा कबीर तो इनकार कर देते थे तो बहुत लोग दुखी होते थे कि हमें कोई सेवा का अवसर नहीं देते आदमी के मन का एक बड़ा दुख है पशुओं की दुनिया में पशुओं की जरूरतें पूरी हो जाएं तो पशु तृप्त हो जाते हैं। उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं, खाना मिल जाए विश्राम मिल जाए नींद मिल जाए काम वासना तृप्त हो जाए पशु तृप्त हो जाते देड्स इफ दे आर फुलफिल्ड दे आर फुलफिल्ड लेकिन आदमी में एक और अद्भुत बात सब जरूरतें पूरी हो जाएं तो भी आदमी तरफ नहीं होता एक बड़ी अद्भुत जरूरत आदमी में है ए नीड टू बी नीडेड दूसरे लोगों को भी उसकी जरूरत मालूम पड़नी चाहिए कि मैं किसी के काम पड़ रहा हूं किसी के उपयोग में आ रहा हूं मेरे बिना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सब जरूरतें पूरी हो जाएं तो भी एक जरूरत भीतर रह जाती है। वो ये कि मेरी जरूरत भी दूसरों को होनी चाहिए अगर ऐसा लगे कि मेरी जरूरत किसी को भी नहीं तो जिंदगी बेकार भोजन है।, है कपड़ा है नींद है सब पड़ा रह गया मेरी, मेरी मेरी कोई जरूरत नहीं तो जब कोई आदमी आता है कभी जैसे आदमी के पास और कबीर इंकार कर देते हैं कि नहीं भाई मैं कुछ ना लूंगा तो वे भी करुणा से ही इनकार कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं अगर वे ले लेंगे तो यह आदमी परेशान जाएगा हो सकता रात सो ना सके कहा के भोगी के पास पहुंच गए कमाल कोई ले आता तो रख लेता कहता बड़ी खुशी रख जाओ वो भी प्रभाव करुणा है क्योंकि इस आदमी को अगर ऐसा लगे कि कमाल इसके बिना न जी सकेगा तो भी इसके भीतर एक फूल खिलने का उपाय बनता है जिंदगी बहुत पहेली है तो कबीर के शिष्यों ने उड़ाना शुरू कर दिया कि कमाल तो बेईमान दिखता है कोई सन्यासी नहीं दिखता। काशी का सम्राट एक दिन कबीर के पास आया था तो तो शिष्य बड़े बेचैन थे कि कहीं दूसरे झोपड़े में ना जाए तो उन्होंने कहा कि चलिए चलिए सीधे जल्दी चलिए पर उन्होंने कहा कि जरा ये कमाल को भी मिल लू कबीर का बेटा यहां रहता पर उन्होंने कहा कि वो आदमी ठीक नहीं है पैसे पर उसकी बड़ी पकड़ मालूम पड़ती सम्राट ने कहा तू चले परीक्षा कर लो वो गया हाथ में हीरे की बहुमूल्य अंगूठी थी लाखों उसके दाम थे सम्राट ने वो निकाली और कमाल से कहा किए रक्षा तो कमाल ने का मर्जी सम्राट थोड़ा चौंका इतनी जल्दी पहले ना करना चाहिए हा करना चाहिए मना चाहिए इतने जल्दी मन हुआ कि वापस अपनी उंगली में डाल ले लेकिन बड़ी बेजती होगी शिष्यों ने ठीक ही कहा था कि मत जाना अब फंस गए तो जरा रुका तो कमाल ने रखी दो अब रुकते क्या उसने पूछा कहां रखे तो कमाल ने कहा जा मर्जी हो तो उसने सनोलियों की झोपड़ी थी उसमें खोजती दी अंगूठी सो नहीं सका होगा एक दिन दो दिन बड़ी बेचैनी रही कहा उलझ गए कभी आदमी अच्छा है है एक पैसा भी दो तो कहता पंद्रह नहीं माना मन वापस गया देखा कि क्या हुआ उस अंगूठी की अब तक तो बिक गई होगी नाच गाना पता नहीं क्या हो गया होगा ये आदमी ऐसा दिखता है कि जरा रुके तो कहने लगा रखी दो अब ठहरते क्या हो? गया तो कमाल बैठा था पूछा कमाल ने फिर ले आए क्या अंगूठी आदमी कैसे हो अब नहीं सहा गया उससे भी उसने कहा आदमी कैसे हो कमाल ने कहा कैसे आए पिछले दफे अंगूठी लेके आए तो मैंने सोचा फिर नहीं उसने कहा अंगूठी लेके नहीं आया ये पता लगाने आया अंगूठी कहाँ है उसने कहा तुम जहां रख गए थे वहां देख लो अगर कोई ना ले गया हो तो वहां होगी अगर कोई ले गया हो तो हमने कोई ठेका नहीं लिया था उसकी रक्षा कर सम्राट उठा देखा सनौलियों में अंगूठी अटकी ये अर्थ है संपत्ति सन्यासी की पादु मगर कोई अंगूठी ले भी जा सकता था तब कमाल के संबंध में एक नासमझी सदा के लिए लेकिन संपत्ति पादुका ही है उसकी इतनी भी माल के सन्यासी स्वीकार नहीं करता कि इंकार भी करे क्या करना है इंकार या क्या करना है हा मिट्टी है तो है छोड़ने और पकड़ने दोनों में हम संपत्ति को मूल्य देते हैं जब हम कहते हैं संपत्ति चाहिए तब भी मूल्य है और जब हम कहते हैं कि नहीं हम संपत्ति न छुएंगे तब भी मूल्य है सन्यासी के लिए कोई मूल्य ही नहीं है निर्मूल्य हो गई बात तुम कहते हो रख जाओ तो कहता रख जाओ मिट्टी को इंकार भी क्या करना इतनी मालकीयत संपत्ति की हो तो ऋषि कहता है तब सन्यासी है तो पहचानना सदा मुश्किल क्योंकि एक एक सन्यासी पर निर्भर करेगा कि वो क्या करे वो उसकी अपनी निजी अभिव्यक्ति होगी पर एक बात तय है कि संपत्ति उसके लिए मालकियत नहीं रखती उसके ऊपर मालकियत नहीं रखती संपत्ति उसे प्रजस्ट नहीं कर सकती और ध्यान रखें हम सबको ख्याल होता है कि वी आर द पोजेसर हम संपत्ति के मालिक है लेकिन हम में हैं संपत्ति हमारी मालिक हो जाती है क्योंकि जब आप रात सोते हैं तो आपकी तिजोरी के रुपए चिंता में रात भर नहीं जगते सोए रहते हैं आप जगते हैं। मालिक कौन जब आपके हाथ से रुपया गिर जाता तो रुपया नहीं रोता कि मालिक मैं जिसका था वो कहां गया इतना भी नहीं रोता आप रोते और मालिक आप नहीं जिसकी भी हम मालिकत करने की कोशिश करते हैं वही हमारा मालिक हो जाता है पजेसर इज ऑलवेज जो भी मालिक बनेगा स्वामित्व ग्रहण करेगा वो गुलाम हो जाएगा सन्यासी मालिक की बात ही नहीं करता वो कहता संपत्ति है कहां जिसको तुम संपत्ति कहते हो अगर तुम्हारी शक्ल देखें तो विपत्ति मालूम पड़ती संपत्ति वालों की अगर शक्ल देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है इनके पास विपत्ति है संपत्ति तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती संपत्ति तो सन्यासी के पास मालूम पड़ती है उसकी प्रफुल्लता उसका आनंद उसका खिला हुआ फूल जैसा व्यक्तित्व न कोई चिंता न कोई फिक्र न कोई तनाव संपत्ति तो उसके पास मालूम पड़ती है और है उसके पास कुछ भी नहीं और जिनके पास सब कुछ है वो बड़ी विपत्ति में घिरे मालूम पड़ते सन्यासी के लिए ऋषि कहता है संपत्ति उसकी बादू जैसी उसे पता भी नहीं चलता पैरों में पड़ी है तो पड़ी उसका उपयोग कर लेता है पादुका का लेकिन कभी उस पादुका को अपने सिर पर रखते नहीं चलता बोध धर्म हिंदुस्तान से जब चीन गया तो वो अपनी पादुका को एक को सिर पर रखे था और एक को पैर में पहने हुए थे बहुत अनूठा सन्यासी था बोध धर्म चौदह वर्ष पहले वो चीन गया भारत सम्राट उसके स्वागत को आया था हजारों भिक्षु इकट्ठे हुए थे क्योंकि भारत से बुद्ध की हैसियत का आदमी पहली दफा चीन आ रहा था बोधि धर्म बड़ा स्वागत का समारोह था लेकिन सम्राट बहुत बेचैन हुआ सन्यासी भी बहुत हैरान हुए एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हो गया ये आदमी तो पागल मालूम एक जूता पैर में पहने था एक सिर पर संभाले था सम्राट से न रहा गया थोड़ा ही मौका मिला तो उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं इससे बड़ी मुश्किल हो रही हम तो बड़ा प्रचार किए बहुत महान ज्ञानी आ रहा है तो ये आप क्या कर रहे हैं इससे खबर पहुंच जाएगी कि पागल तो बोध धर्म ने कहा सिर पे जो रखे हैं वो तुम्हारे ख्याल से और पैर में जो पहने हैं वो अपने ख्याल से सिर पे जो रखे हैं वो तुम्हें याद दिलाने को कि तुम आदमी कैसे हो तुम मुझको पागल कह रहे थे और तुम दोनों रखे हो और हम सिर्फ एक रखे हैं जूतियों को हम सिर पर रखे हैं अगर संपत्ति को हम सिर पर रखें संपत्ति जहां होनी चाहिए वहां होनी चाहिए वो पैर का उपयोग जीवन की जरूरत हो सकती है तो उसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन उसे मालिक नहीं बनाया जा सकता पर भूल इसलिए हो जाती है कि हम मालिक होने जाते हैं और आखिर में गुलाम हो जाते हैं जो मालिक होने जाएगा वो गुलाम होने पर समाप्त होगा इसलिए संपत्ति के मालिक होने जाना ही मत अपने मालिक हो जाना संपत्ति गुलाम हो जाती है इसलिए हम सन्यासी को स्वामी कहते हैं किसी और का मालिक नहीं अपना मालिक है और तो उसके पास कुछ है ही नहीं अपना जो मालिक है वो स्वामी संपत्ति उसके लिए गुलाम पादुका है पर की अभीपसा ही उनका आचरण है वो जो पार और पार बियन एंड बियॉन वो जो दूर और दूर फैला है और अतिक्रमण कर जाता है हमारे सारी सीमाओं का उसको पालने की प्यास ही उनका आचरण वे इस भांति जीते हैं कि उनके उनके उनके उनके उठने में उनके बैठने में उनके चलने में बैठने चलने सोने में एक ही प्यास भीतर हृदय में धड़कती रहती है और एक ही प्यास उनकी श्वास में गूंजती रहती है उनका होना सिर्फ एक ही बात के लिए है कि वो जो परात्पर ब्रह्म है वो जो पार छिपा हुआ और पार छिपा हुआ अज्ञात का लोक है उससे मिलन हो जाए वही उनका आचरण वही उनका चलना उठना बैठना खाना पीना ओढ़ना सब वही है कबीर ने कहा है कि मेरा ओढ़ना भी राम मेरा बिछोना भी राम सोता भी उसी पर बैठता भी उसी पर चलता भी उसी पर चलता भी वही साधारण सा जो हमें आचरण दिखाई पड़ता है आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा किस लिए आप सुबह क्यों उठाते हैं रोज कौन सी आकांक्षा उठने को कहती है उठो चलो क्यों रोज भोजन कर लेते हैं कौन सी आकांक्षा कहती है कि शरीर को बचाओ क्यों धन इकट्ठा करते है? कौन सी वासना कहती है कि धन के बिना नहीं चलेगा आपके आचरण का क्या है आधार क्या है केंद्र अगर हम एक शब्द में कहें तो काम सेक्स उसके लिए उठते चलते कमाते मकान बनाते धन या सब अगर गहरे में खोजने जाएं तो बस काम आदमी अपने को धोखा दे सकता है लेकिन आदमी को छोड़ने थोड़ी देर को और जानवरों को देखें और पशु पक्षियों को देखें तो काम वासना बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगी आदमी धोखा देता है थोड़ा इसलिए अस्पष्ट हो जाती लेकिन गहरे में उतर कर देखें तो काम वासना ही हमारे भीतर चलती है। उसी के लिए हम जीते हैं सारी उधेर उसी के लिए वही हमारा आचरण है काम ही हमारा आचरण है सन्यासी का आचरण राम वो भी उठता सुबह जैसे आप उठते लेकिन उसकी अभीपसा उसकी अभीपसा उस परात्पर को पाने के लिए वो भी खाना खाता लेकिन आप जिसलिए खाना खाते उस लिए खाना नहीं खाता इसलिए खाता है कि शरीर साधन बन उस पर तक पहुंचने के वो भी रास्ो होता है वो भी शरीर पर वस्त्र ढांक लेता है सर्दी होती धूप होती तो छाया में बैठ जाता है लेकिन सारी बातों के पीछे सारे आचरण के पीछे एक ही अभिपसा कि वो पर का दर्शन कैसे तो कई बार आपको लगता है सन्यासी भी आप ही जैसा खाना खाता आप ही जैसा उठता आप ही जैसे कपड़े पहनता तो फर्क क्या है फर्क भीतर है फर्क जीवन के केंद्र पर है फर्क उस बात में है कि किस लिए फॉर वॉट किस लिए जी रहे हैं अगर सन्यासी को पता चल जाए कि कोई पर नहीं है कोई है ही नहीं पार बस यही उठना बैठना खाना दुकान जीवन मर जाना तो सन्यासी की दूसरी सांस ना चले फिर बात ही खत्म हो गई बात ही समाप्त हो गई अगर वो है तो जीने का कोई अर्थ है अगर उसे पाया जा सकता है तो जीवन का कोई प्रयोजन अगर उस तक पहुंचा जा सकता है तो जीवन जीवन अन्यथा जीवन मरने की एक लंबी प्रक्रिया के अतिरिक्त तो कुछ भी कुंडलनी बंधा सन्यासी की जो शक्ति का मूल स्रोत है वो कुंडलनी जैसा मैंने कहा हमारे जीवन की हमारी चर्या की जो आधारभूत वित्ती है वो काम वासना है इसलिए हमारी शक्ति का जो स्रोत है वो सेक्स सेंटर है काम केंद्र है उसी से हमारी सारी शक्ति आती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा दौड़ती है वो काम केंद्र की ऊर्जा है हमारी आंखों से जो शक्ति देखती है वो काम वासना है हमारे कानों से जो शक्ति सुनती है वो काम वासना है हमारे हाथों से जो शक्ति स्पर्श करती है वो काम वासना है हमारी शक्ति का केंद्र हमारी शक्ति का मूल स्रोत काम केंद्र है काम केंद्र के बिल्कुल निकट कुंडलनी का केंद्र है उसके पास ही एक दूसरा सरोवर भी है लेकिन उसको हमने छुआ भी नहीं है कभी वही केंद्र सन्यासी के जीवन का आधार है वहीं से वो शक्ति पाता कुंडलनी को जगा कर ही वो एक दूसरे शक्ति आयाम में प्रवेश करता और की बात यह है कि जैसे ही है काम काम वासना वासना की सारी शक्ति के केंद्र पर गिर जाती जाती, जाती और रूपांतरित हो हो ट्रांसफॉर्म क्योंकि काम वासना बहुत छोटा सा सरोवर है, बड़ी छोटी सी झरना है झरना भी ऐसा है कि रोज रोज उस शक्ति को हमें खाने से पीने से इकट्ठा करना पड़ता विश्राम से तब वो झरना थोड़ा सा भरता है बूंद बूंद और मजा है कि हम अजीब पागल हैं बूंद बूंद भरते उसको और फिर उसको उलीछ देते फिर उसको भरते फिर उसको उलीछ देते फिर भरते इसके पीछे जो कुंडलनी का इससे ही बिल्कुल निकट बिल्कुल इसके ही पड़ोस में जो बड़ा विराट केंद्र है वो भोजन से नहीं बनता वो पानी से नहीं बनता वो विश्राम से नहीं बनता वो परमात्मा का ही दिया हुआ है तो काम केंद्र के लिए तो हमें रोज अर्जन करना पड़ती है शक्ति उसके लिए अर्जन नहीं करनी पड़ती गिवन वो मिली हुई है वो हमारा स्वभाव सन्यासी के लिए वही ऊर्जा का स्रोत है कुंडल बंधा वो उसी से जगाता उसी को जीता और जब वो शक्ति जग जाती तो ये काम केंद्र की जो छोटा सा झरना है ये उसमें अपने आप गिर जाता और काम वासना भी राम वासना में रूपांतरित तो। ध्यान में हम उसकी ही कोशिश कर रहे हैं कि वो कुंडलनी पर चोट पड़ जाए तो जो मैं इतना आग्रह करता हूँ कि जोर से श्वास की चोट करें वो इसीलिए आग्रह करता हूँ कि उस श्वास की चोट से कुंडलनी के केंद्र का बंद द्वार टूट सकता है जो आपसे कहता हूँ दिल खोल के नाचें और कुंदे वो इसीलिए कहता हूँ कि उस हलन में वो जो सोई हुई शक्ति ऊर्जा है वो कंपित होकर उठ जो आपसे कहता हूं कि हंकार करें हु की आवाज करें पागल की तरह तो हु की जितने जोर से आवाज होती है उतने ही सेक्सेंडर के निकट तक पहुंचती है जहां कु का केंद्र है जहां उस पर चोट पड़ती है श्वास से शरीर की गति से ध्वनि से चोट करते हैं उस पर वो टूट जाएगी अगर आप चोट करते ही गए हैमरिंग जारी रही तो वो टूट जाएगी और जिस दिन वो टूटेगी उस दिन काम वासना तब छम राम की यात्रा पर निकल जाती फिर ये शरीर लक्ष्य नहीं रह जाता साध नहीं रह जाता सिर्फ साधन हो जाता जो दूसरों की निंदा से रहे थे वे जीवन मुक्त थे पर अपवाद मुक्त तो जीवन मुक्ता। जो दूसरों की निंदा से रहे थे वे जीवन मुक्त है हमारे मन में निंदा का बड़ा रस है उसका कारण असल में जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तभी हमको लगता है कि हम भी है जब हम दूसरे को नीचा गिरा देते हैं तभी हमको लगता है हम ऊंचे जब हम दूसरे को बुरा सिद्ध कर देते हैं तभी हमें लगता है कि हम भले जब हम दूसरे को चोर जाहिर कर देते हैं तभी हमें लगता है कि हम अचोर हैं।, हैं, तो हम नहीं इसलिए दूसरे की तरफ से हमें अपने को सिद्ध करना पड़ता जो है अचोर वो दूसरे को चोर सिद्ध करके अपने को अचोर सिद्ध नहीं करता वो है जो ब्रह्मचारी को उपलब्ध है वो दूसरे को व्यविचारी सिद्ध करके अपने को ब्रह्मचारी सिद्ध नहीं करता वो है निंदा में इसलिए रस है प्रशंसा में बड़ी पीड़ा होती है अगर कोई आपसे कहे की फला बड़ा साधु पुरुष है लगती ऐसा हो कैसे सकता मेरे रहते है। और कोई दूसरा साधु पुरुष हो सकता है जब अभी हम ही जमीन पर मौजूद है मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है आखिरी घड़ी उसके सबसे इकट्ठे हो गए आंख बंद किए पड़ा है मर्द क्षण शिष्य जितनी प्रशंसा कर सकते हैं कर रहे है। एक शिष्य कह रहा है कि ऐसा ज्ञानी हमने कभी नहीं देखा शास्त्र तो जीत कर रखे थे मुल्ला थोड़ी सी आंख खोलते देख के आंख बंद कर लेता दूसरा शिष्य कहता है ऐसा दानी भी हमने नहीं देखा कोई भी आ जाए सदा देने को तैयार था मुल्ला थोड़ी सी आंख खोल के फिर आंख बंद कर लेता तीसरा कहता है इतना सेवा से भरा हुआ व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा मुल्ला फिर आंख खोल के बंद कर लेता फिर वे सब चुप हो जाते हैं कुछ बचता भी नहीं और बताने को तो मुल्ला कहता है कि एक चीज तुम छोड़े ही दे रहे हो मुझसे ज्यादा विनम्र आदमी भी कोई नहीं था विनम्रता में भी अहंकार उस मुझसे मुझ ज्यादा विनम्र आदमी भी कोई नहीं था ये भी तो ख्याल करो अब मुझसे ज्यादा विनम्र भी कोई नहीं था यही तो अहंकार होगा और क्या अहंकार दूसरे की प्रशंसा सुन के चोट लगती है कि मुझसे भी आगे कोई इसलिए हम प्रशंसा को कभी मानते नहीं सुन भी लें तो भी मानते नहीं हम जानते हैं कहीं कहीं कहीं कहीं आप तक लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात होगी जो कल पता चल जाएगी सब राज खुद जाएगा लेकिन जब कोई निंदा करता है किसी की तो देखे हमारे मुंह में कैसा पानी आ जाता है फिर हम बिल्कुल नहीं पूछते कि सच कह रहे हो झूठ कह रहे हो कोई प्रमाण है और हम कभी नहीं सोचते कि आदमी जो कह रहा है गलत भी हो सकता है कभी ना कभी पता चल जाएगा कि निंदा गलत थी नहीं ये ख्याल नहीं आता निंदा कोई करे तो हम तत्काल मान लेते हैं। कोई कहे कि फला व्यक्ति साधु हम कभी नहीं मानते हम कहते हैं पता लगा के देखेंगे कोई कहे फला आदमी चोर बेबिचारी बदमाश बिल्कुल राजी है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमें पहले ही पता था बुराई तो होगी ही उसमें कोई सक्का सवाल ही नहीं है भलाई संदिग्ध है सन्यासी के लिए ऋषि कहता है वे दूसरे की निंदा से रहते थे वे ही जीवन मुक्त थे इसका यह अर्थ नहीं है कि सन्यासी के सामने चोर हो तो सन्यासी उसे चोर नहीं कहेगा इसका यह भी अर्थ नहीं है कि व्यभिचारी को सन्यासी व्यभिचारी नहीं कहेगा अगर सन्यासी व्यभिचारी को व्यविचारी ना कहे तो तो असत्य होगा उसका वक्त गलत को गलत ना कहे तो असत्य होगा फर्क एक पड़ेगा सन्यासी गलत को ही गलत कहेगा और उसमें कोई रस नहीं होगा उसे रस नहीं होगा कि तुम गलत हो तो उसको मजा आ जाए तुम गलत हो तो ये गणित की तरह गलत होगा कि दो और दो तीन नहीं होते इसमें कोई रस नहीं सन्यासी भी चोर को चोर ही कहेगा लेकिन चोर को ही चोर कहेगा। और कोई रस नहीं लेगा इस बात में कि तुम चोर हो तो उसे कोई रस आ रहा है या तुम्हारे चोर होने से उसके अचोर होने में कोई सुविधा मिल रही या तुम्हारे असाधु होने से उसके साधु होने को कोई सहारा मिल है नहीं इसमें कोई रस नहीं होगा वे पर निंदा से मुक्त होते हैं आ आ है बा बा आधेरा है, अंधेरा है प्रकाश प्रकाश है जो जैसा है वैसा उसे देखते हैं लेकिन कोई रस नहीं है इस बात में एक फर्क जरूर पड़ता है और वो फर्क यह है कि दूसरे में जो भी भलाई दिखाई पड़े उसकी चर्चा करने में वे जरूर रस लेते हैं रस इसलिए लेते हैं कि जिसमें हम रस लें उसके बढ़ने की संभावना हो जाती है अगर हम इस बात में रस लें कि दूसरा बेईमान है तो हमें पता हो या ना हो हम उसकी बेईमानी को बढ़ाने के लिए रास्ता बना रहे हैं हमारा रस उसके लिए सहारा बनता है अगर हम एक बेईमान में भी एक गुण खोज लेते हैं और कहते हैं बेईमान कितना ही हो लेकिन आदमी बड़ा सरल है आदमी बड़ा सीधा है बेईमान कितना ही हो लेकिन आदमी बड़ा शांत है तो तो हम उस आदमी की शांति को बढ़ने के लिए सहारा दे रहे हैं, और अगर शांति बढ़ जाए तो बेईमानी टिक न सकेगी ज्यादा दिन अगर सरलता बढ़ जाए तो आदमी बेईमान कैसे रहेगा तो हम उसकी बेईमानी मिटाने में भी सहयोगी हो रहे हैं हम जिस बात में रस लेते हैं वो बढ़ती है क्योंकि रस लेना पानी सिंचना है इसलिए निंदा में सन्यासी को कोई रस नहीं है में जरूर रस है और जो शुभ है उसको जरूर वो सिंचने की कोशिश करता है आज इतना है शेष कल अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे पूरी शक्ति लगानी है दस मिनट तक श्वास दस मिनट तक शरीर का नृत्य दस मिनट तक ओंकार फिर दस मिनट तक प्रतीक्षा दूर दूर फैल जाएं, यहाँ सामने मेरे बहुत लोग इकट्ठे हो जाते तो उनमें आपस में धक्का लगता है और परेशानी होती और जिन लोगों को ख्याल है कि वो बहुत जोर से नाचेंगे कूदेंगे वो जरा बाहर मैदान में आ जाएं। जिन को पता है कि वो दौड़ेंगे वो तो बिल्कुल बाहर आ जाएं क्योंकि दौड़ के वो कई लोगों को बाधा पहुंचाते हैं अपने पर ख्याल कर लें और और बाहर आ जाएं और बहुत घने कहीं भी खड़े ना हो इतना मैदान है भर दें कपड़े जिन्हें भी अलग करने हों जितने भी अलग करने हों वो अलग कर दें कोई चिंता ना ले और बीच में भी ख्याल कपड़े गिरा देंगे कहो तो तत्काल गिरा दें गिराते ही ध्यान में गति गहरी हो जाएगी आंख पे पट्टियां बांध लें आंख पे पट्टियां बांध लें दूर दूर फैल जाएं और देखें दर्शक की तरह कोई बीच मैदान में ना हो किसी को देखना हो दूर पहाड़ी पर बैठ जाए और जो देखने को बैठे वो कृपा करके जरा भी बातचीत नहीं करेंगे चुपचाप रहेंगे बांधने पट्टिया दूर दूर हट जाए पूरे पूरे पूरे ग्राउंड को भर दें जितना फासला होगा उतना अच्छा कूदने नाचने की सुविधा होगी और कोई टकरा जाए तो चिंता ना लें आप अपना काम करें दूसरे को अपना करने दें श्वास लेना शुरू करें दस मिनट जितनी तीव्रता से चोट कर सकें करें चलो अभी दस मिनट बाद जोर से जोर से जोर से जोर कुंडली को जगाना है जोर से स्वासी स्वास तेज, तेज, तेज, शक्ति को जगाना है तेज तेज कोई पीछे न रह जाए अपने पे ख्याल कर ले कि मैं पीछे तो नहीं हूं तेज तेज तेज तेज तेज आनंद से आनंद से ते स्वास आनंद से ते स्वास तेज आनंद से, आनंद से आनंद से तेज तेज तेज शक्ति जाग रही है जगाएं, शक्ति जाग रही है जगाएं, चोट करें चोट करें चोट करें नहीं अभी दूसरा काम नहीं सिर्फ श्वास की फिक्र करें कुछ बोलें मत बोलेंगे तो श्वास तेज नहीं होगी श्वास की फिक्र करें अभी श्वास ही श्वास दस मिनट श्वास पर ही ताकत लगाएं शरीर नाचता हो तो नाचने दें आप श्वास पर चोट करते जाएं थीक, बहुत थीक, कोई पीछे ना रह जाए बढ़े बढ़े तेज तेज तेज, तेज स्वांसी, स्वांसी, चोट करें कुंडली पर चोट होगी शक्ति जगेगी शरीर में दौड़ने लगेगी विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाएगा दौड़ने दें चोट चोट चोट चोट चोट स्वास स्वास बहुत ठीक बढ़े बढ़े बहुत ठीक बहुत ठीक बढ़े बड़े बने पहले चरण को पूरा कर लेंगे तो दूसरे में मजा आ जाएगा जोर से जोर से तेज तेज तेज बस पांच मिनट की बात और है पांच मिनट हो गए हैं पांच मिनट और तेज तेज तेज शरीर नाचता है नाचने दे सख्ती जगेगी तो शरीर नाचेगा नाचने दें बहुत ठीक बहुत ठीक आनंद से भरे स्वास स्वास आनंद से स्वास ही श्वास श्वास ही श्वास बाहर भीतर तेज तेज चोट करे <laughs> बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा और तेज और तेज झोलने दें शरीर को नाचने दें श्वास की चोट करें शरीर में शक्ति जगेगी नाचेगा नाचने दें चोट करें चोट करें चोट करें श्वास श्वास तेज तेज तेज चार मिनट बचे हैं तेज तेज शरीर को दें। पूरे शरीर का रोआ रोआ कप जाए चोट करें तेज स्वांस, तेज स्वांस, तेज शरीर की शक्ति जगेगी तभी दूसरे चरण में नृत्य शुरू हो पाएगा तेज, तेज, तेज, तेज, तेज। बहुत बहुत साहस जुटाएं बहुत <laughs> आनंद आनंद आनंद से, से, से भरे हुए लेते जाएं। तीन मिनट बचे हैं जोर से जोर से जोर से जोर से कोई पीछे न रह जाए जोर से अपने पे ध्यान कर लें कि कोई कंजूसी तो नहीं कर रहे जोर से जोर से जोर से शरीर बिल्कुल शक्ति का पुंज हो जाएगा नाचता कूदता आप अलग हो जाएंगे जोर से श्वास शरीर अलग है नाच रहा है श्वास अलग है जा रही आ रही आप अलग है जोर से जोर से जोर से दो मिनट बचे हैं जोर से पूरी ताकत लगा दें। बहुत ठीक जोर से पूरी ताकत में आ जाए शरीर शक्ति का पुंज होकर नाच रहा है नाचने दें कूनने दें आपका नहीं है नाचने दें कूनने दें श्वास भर चोट करते जाएं, श्वास की चोट चोट चोट एक मिनट बचा है जब मैं कहूं एक दो तीन तो बिल्कुल पागल होके एक मिनट श्वास लेने ले। एक दो पूरी ताकत लगाने फिर हम चरण दूसरे में प्रवेश करेंगे पूरी ताकत से प्रवेश आसान होगा दो तीन पूरी ताकत लगा दें बहुत ठीक एक सेकंड के लिए पूरी ताकत श्वास ही श्वास रह जाए और ठीक अब दूसरे चरण में प्रवेश करें दस मिनट के लिए शरीर को नाचने दें, चिल्लाने दें, नाचें, कूदें, चिल्लाएं, आनंदित हों कूदें, चिल्लाएं, आनंदित हों, पूरे आनंद से भर के नाचें। चार मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा दें, नाचें, आनंदित हों, आनंदित हों, नाचें, कूदें, चिल्लाएं, आनंदित हों। ताकत लगाएं, दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा के नाचें, कूदें, आनंद थो फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे नाचें, नाचें, नाचें, कूदें, आनंद से भर के नाचें। लगा दें, एक मिनट बचा है आनंदित हों, नाचें, कूदें, शक्ति को पूरा जग जाने दें, नाचें, नाचें, मिनट बचा है, एक पूरी ताकत से नाचें, अपनी जगह पर ही नाचें, एक दो तीन पूरी शक्ति से नाचें, आनंदित हो जाएं, शक्ति जाग गई उसे पूरा उपयोग करने में नाचे नाचे नाचे, नाचे आनंदित सेकंड के लिए पूरी ताकत लगा दें जोर से जोर से नाचें नाचें आनंदित हो अब तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचते रहे हु तीसरे चरण में प्रवेश करें नाचें कूदे आनंदित हों चिल्लाए पूरी घाटी हु की आवाज से भर जाए हु huh oh, huh oh, huh oh. करें हु जोर से आवाज करें हु चोट करें आवाज की हु नाचें कूदे हु, हु टियों को भर दें, तीन मिनट बचे हैं हु नाचे चिल्लाए हु जाएंगे पूरी ताकत लगा दें पूरी घाटी को आनंद से भर दें जाए एक मिनट के लिए बिल्कुल पागल हो जाएं फिर हम विश्राम में जाएंगे जोर से जोर से नाचें फूलें चिल्लाए चौथे चरण में प्रवेश करें शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, मुर्दे की भांति पड़ जाएं, शांत हो जाएं, आवाज छोड़ दें, नाचना छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल गिर जाए मुर्दे की भांति छोड़ छोड़ें नाचे नहीं चिल्लाए नहीं आवाज न करें दस मिनट जरा भी आवाज नहीं कोई आवाज नहीं दस मिनट के लिए यहाँ कोई भी नहीं बचा शांत बिल्कुल शांत हो जाए शक्ति जाग गई है अब उसका अनुभव करें अब कोई आवाज नहीं अन्यथा बाधा पड़ेगी अब शक्ति जागे अब भी भीतर उसका गए करे बिल्कुल भी भीतर देखे प्रकाश भर जाए भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए प्रकाश प्रकाश ही प्रकास हो जाए आनंद की लहर दौड़ने लगेंगी आनंद की दौड़ने आनंद के झरने भीतर फोड़ने लगेंगी आनंद आनंद आनंद आनंद, आनंद, आनंद नहीं कोई आवाज नहीं भीतर अनुभव करें आवाज जरा भी नहीं भीतर अनुभव करें बूंद सागर में खो जाए ऐसे खो गए शरीर तो मरा हुआ पड़ा है अलग मालूम पड़ने लगेगा दूर दिखाई पड़ेगा अपना ही शरीर पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा मृत मुर्दा इधर शरीर से वियोग उधर परमात्मा से संयोग छोड़ दें शरीर को बिल्कुल सारी पकड़ छोड़ दें शरीर में नहीं हूं ये शरीर मुर्दे की भांति पड़ा परमात्मा ही परमात्मा चारों ओर बाहर भीतर सब ओर वही है वही है वही है हृदय की धड़कन में उसी की आवाज़ सांसों के आने जाने में उसी के पैरों की पदछाव हवाओं के झोंकों में उसी का स्पर्श सूरज की किरणों में उसी की गर्मी वही है वही अनुभव करें और डूब जाएँ उसी में आनंद प्रकाश ही प्रकाश लगा लें और भीतर परमात्मा परमात्मा वही है उसके आनंद की वर्षा होने लगेगी उसका प्रकाश प्राण में भर जाए उसकी शांति की धारा फूलने लगेगी उसका आनंद रोने रोने में अनुभव होगा परमात्मा चारों ओर इस स्पर्श कर रहा है उसी के सागर में हम मछलियों की तरह हैं परम अपने चारों ओर से स्पर्श कर प्रकाश अनंत प्रकाश आनंद डूब गए परमात्मा में डूब गए परमात्मा में बिल्कुल डूब गए डूब गए डूब गए डूब गए बिल्कुल डूब गए उसके साथ एक हो गए फिर प्रकाश ही प्रकाश है आनंद ही आनंद है फिर कोई मृत्यु नहीं जो परमात्मा में डूबने को राजी है उसके लिए फिर कोई मृत्यु नहीं उसके लिए अमृत ही अमृत डूब गए डूब गए डूब गए शरीर अलग पड़ा है मुर्दे की तरह दिखाई पड़ेगा बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा शरीर अलग पड़ा है मुर्दे की तरह आत्मा अलग हो गई इधर शरीर से हुए अलग उधर परमात्मा से हुआ मेरे जोड़ ले दोनों हाथ उसके चरणों में हाँ हाँ अपने को रखते दोनों हाथ उसके चरणों में अपने को रखते अकेले कुछ भी ना होगा अकेले कुछ भी ना होगा अकेले कुछ भी न होगा हाथ जोड़कर उसके चरणों में सिर रख दे और गहरे प्राणों को कहने दें भीतर प्रभु की अनुकम्पा प्रभु की प्रभु प्रभु की प्रभु की अनुकम्पा अपारे प्रभु की सुबह की बैठक हमारी पूरी हुई फिर भी किन्दु को कुछ देर पढ़ाना रहना हो तो वो पड़े रह सकते हैं दूसरे चुपचाप उठ जाएंगे किसी को दस पंद्रह मिनट पढ़ रहने में आनंद हो तो वो पढ़ा रहे जो चुपचाप सुबह की बैठक पूरी हो